नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सरगम बड़े दिल से सुनते हैं क्योंकि हर रोज एक नए कवि से आपकी मुलाकात होती है लेकिन आज कुछ नया है हमारे साथ है राव अजात शत्रु जी आप सभी इनको देख चुके होंगे टीवी सीरियलों में वगैरह भी आपने अच्छी तरह से इनको सुना होगा और 25 सालों से इनकी कलम लगातार चलती जा रही है अलग अलग विषयों पर और काफी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वैसे आप राव आजाद शत्रु को फेसबुक पे भी देख सकते हैं और उनको उनके लिंक्स को सुन सकते हैं और उनकी सारी बातें पढ़ सकते हैं तो चलिए मैं ताहेदिल से स्वागत करता हूँ अजात शत्रु जी आज के इस सरगम शो में शुक्रिया तो चलिए सर मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में कवि के अंदाज़ में बताइए राव जी वैसे तो मैं जैसा कि कहा ये मेरा सौभाग्य में आपके यहाँ आया हूँ कुछ समय आपका मिला है मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ऊपर गया माउंट आबू का सब देखा ब्रह्म कुमारी चाच पूरे विश्व में जो ख्याति है वो शांति और समृद्धि के लिए काम कर रही है विश्व में इस दौर में जहाँ पे सब कुछ तनाव फैल रहा है उस दौर में आप शांति की मन की चिंतन की बात करते हैं बड़ी खुशी की बात है चूंकि मैं पिछले पच्चीस वर्षो से कवि सम्मेलनों में सक्रिय हूँ मेरी कुछ किताबे है जो विश्व पुस्तक मेलों में सर्वाधिक बिक्री दर्ज करवा एक पुस्तक मेरी अन्ना हजारे विमोचन किया जिस नदी का समंदर नहीं मेरा सौभाग्य है मैं 22 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में कविता पाठ करने गया था आइए मैं अपनी कुछ छंद जो विशिष्ट रूप से मेरी पहचान दिलाई है जिन्होंने वो आपके बीच में रखना चाहूंगा आप आज्ञा भाषा में सुधार की या सूर को भी साध ली या छल छंद सत्य के दिलों में बीध जाएंगे साहित्य की क्या स्थिति हो गई है आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहाँ किताबें नहीं है इंटरनेट है इंटरनेट का मतलब अंतर नेत्र ये इंटरनेट आपके अंतर के नेत्र खोल देता है भाषा में सुधार की या सूर को भी साध ली या छल छंद सत्य के दिलों में बीध जाएंगे अर्थों की जो छतरी बनाई नहीं तुमने तो अक्षरों में बधे हुए शब्द भीग जाएंगे जोहरी नगी के जो पारखी नहीं रहे तो हीरे सारे कोड़ियों के मोल बिक जाएंगे जोहरी नगीनो के जो पारखी नहीं रहे तो हीरे सारे कोड़ियों के मोल बिक जाएंगे हंस और बगुले में भेद जो नहीं किया तो कोयल की बोली सारे कौए सीख जाएंगे कोयल की बोली सारे कौवे सीख जाएंगे और हम व्यंग करते व्यंग का अर्थ ये है कि आप किसी की मजाक नहीं बनाते हैं आप वहाँ से कोई ऐसी चीज उठाते हैं जो व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रहार करने वाली होती है जैसे कि मैंने हल्का सा एक इशारा किया है इस देश की पुलिस व्यवस्था कैसी हो गई है पुलिस व्यवस्था के ऊपर बेचारा पुलिस वाला रोते रोते कहता है हमारी दुकान पर कम लोग आते हैं सीजन खराब है जी लोग भी सुधर गए अटेची में भर भर घूस नहीं लाते हैं मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं और अगली पंक्ति पे जरा आपकी मस्ती चेतना चाहूंगा मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते है वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं अपराधियों के लिए जब भी उन्हें छोड़ते सूंगते सूंगते थाने में ही चले आते हैं तो ये हंसी की मस्ती की बात हुई लेकिन जहां हम चेतना की बात करते हैं मित्र मेरे तो वहाँ कुछ बात ऐसे निकलती है जी। वैसे कहा गया बात होती है तो कोई बात होती है वरना बेबात कोई बात नहीं होती, बात नहीं होती कविता लिखना सरल नहीं है पूछो हम फनकारों से हम लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से कवि की वाणी युग का निर्माण हुआ करती है कवि की वाणी युग का निर्माण हुआ करती है जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है जिस कविता से आलोकित होती जन्म उस कविता का संदेश अमर हो जाता है और कविता लेती जन्म हमेशा ज्योतिर्मय प्राणों से ये काम सब नहीं कर सकते ये काम हम क्यों कर रहे हैं हम भी बड़े अफसर बन सकते थे लेकिन हमने ये रास्ता चुना कागज का श्या का कविता लेती जन्म हमेशा ज्योतिर्मय प्राणों से शापित होकर भी उत्तम है जग के वरदानों से आंखों का स्थान अधर के ऊपर ही होता है आप चेहरा देखे होठ नीचे है आंखे ऊपर है आंखों का स्थान अधर के ऊपर ही होता है इसीलिए आंसू ऊंचा है नीचे मुस्कानों से तो आइए इसी क्रम में कुछ चीजें आप तक पहुंचाता हूं। मित्र को परखना ही सबसे कठिन हां उसको पुकार कर देखिएगा दुख में पत्नी भली वही जो साथ दे विषमता में अन्यथा तो अपराय मिल जाती सुख में म धेनु कितनी भटकती है सड़कों पे कुत्ते पाल लिए है नवीनतम लुक में हंसों को सरोवर से कब का निकाल कर मोती चुगते हैं इस कल युग में कौवे मोती चुगते हैं इस कल युग में तो मांगने से कुछ मिलता नहीं है दुनिया में प्रभु हो प्रसन्न तो भजन मिल जाते हैं हम आज आबू में गए ऊपर गए हमने वहां देखा तो लगा हमको हम मन की शांति यहाँ मिली आके ब्रह्म में आके मांगने से कुछ मिलता नहीं है दुनिया में प्रभु हो प्रसन्न तो भजन मिल जाते हैं कोई मांगता है हीरे मोती व जवाहरात कहीं बिन मांगे ही रतन मिल जाते हैं धन का वहाँ पे कोई मोल भाव होता नहीं मन को जहाँ पे सच्चे मन मिल जाते हैं धन का वहाँ पे कोई मोलभाव होता नहीं मन को जहाँ पे सच्चे मन, मन मिल जाते, जाते हैं आंसुओं के साथ मुस्कान भी तो मिलती है आंसुओं के साथ मुस्कान भी तो मिलती है शादी की दुकान पे कफन मिल जाते है शादी की दुकान पे कफन मिल जाते है तो सुविधा में शत्रु सारे मित्र से दिखाई देते दुविधा के क्षण में हर एक नहीं दिखता सुविधा में शत्रु सारे मित्र से दिखाई देते दुविधा के क्षण में हरेक नहीं दिखता जग के तनाव दिख जाते पल भर में ही मन को सताने वाला क्लेश नहीं दिखता आंख से अंधे को दुनिया नहीं ये दिखती है स्वार्थी मनुष्य को विवेक नहीं दिखता आंख से अंधे को दुनिया नहीं ये दिखती है स्वार्थी मनुष्य को विवेक नहीं दिखता दिख जाती नये को सुंदरी सुराही जैसी कष्ट में खड़ा हुआ ये देश नहीं दिखता कष्ट में खड़ा हुआ ये देश नहीं दिखता बहुत बहुत धन्यवाद राव आजाद शत्रु जी को क्योंकि कुछ अंदाजी आपका अलग था कुछ अंदाजी आपका अलग था और यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत और गीत के बाद आपके साथ फिर से एक बार सरगम इस कार्यक्रम में होंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सरगम सुनते रहो मुस्कुराते रहो मेरे हिमालय के मेरे गुलबानो उठो के सदिया की नींद तुम्हें वतन पुकारता है तुम्हें वतन पी पुकारता है हवाओं के दिल दहल रहे हैं गुलाब नह आंसू निकल रहे हैं, कसम तुम्हें माँ के दूध की है कसम शहीदों के खून की है समय से उसका निशान मिटा दो जो बाघ अपना उजाड़ता है मेरे हिमालय के बास बानो मेरे गुल ये बाजुएं तोलने का दिन है ये मौत से बोलने का दिन का खोलने का दिन है ये बेड़िया खोलने का दिन है पहाड़ बन दुश्मनों पे टूटो तुम्हारी गंगो जमन की इज्जत की एक डाकू उतारता है मेरे हिमाल पास बानो मेरे गुलिस के बागबान न फिर जमी खून में नहाए न जुल्म दुनिया की ओर थाए गरीब मंदिर के आए मस्जिद न फिर कोई घर को बांट पाए ना फिर कोई घर का को बांट पाए कड़ी गुलामी की काट दो ये जमीन फूलों से पाट दो ये के माँ के यहाँ का एक धब्बा बतन की सूरत बिगाड़ता है मेरे हिमालय के पास बानो मेरे गुलिस्तान के बागबानो हम अपने खून में नहा चुके हैं सफीना अपना डुबा चुके हम अपने खून नहा चुके हैं सफीना अपना डुबा चुके हैं खिला फला तुम हो अहले मंजिल हम अपनी मंजिल पे आ चुके हैं है, है खरी गए म अपना है आखिरी बयाम अपना जो जागता है नहीं समय बल वो जीती बाजी को हारता है मेरे हिमालय के पास बानो मेरे गुले स्थान के बागबानों नींद तुम्हे वतन पुकारता है तुम्हें वतन पुकारता है मेरे हिमालय के पासबान मेरे बोले साजबान नमस्कार आप सभी का ताए दिल से फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में राव आजाद शत्रु जी का स्वागत करते हैं तो ऐसी स्थितियां जहां हो गई हो वहां मुझे अपना एक गीत जो याद आता है वो गीत थोड़ा एक अलग ढंग का गीत है वो गीत मैं आप तक पहुंचाता हूं आपको भी शायद अच्छा लगेगा मैं अपने जो सुनने वाले मित्र हैं उन तक भी चाहता हूं वो गीत पहुंचे एक नयन आखें और हमारा प्रेम आखें वो कह देती जो हमारी जुबान नहीं, नहीं कहती झुके कारे करारे शरारे नयन झुके कारे इस बार होली पे मैंने एक गीत लिखा वो गीत आपको होली की उस रोमानियत होली के रंगों की रंगीनियां आपकी जिंदगी में वो रंगीनियां बनी रहे उन शुभकामनाओं के साथ ये गीत मैं आप तक पहुंचाता हूँ झुके कारे करारे शरारे नयन झुके कारे करारे शरारे नयन जैसे सागर में दो तेरती मछलिया प्यासे प्यासे प्यासे प्यासे मेरे मछुआरे नयन झुके कारे करारे शरारे नयन रूठने के हजारों बहाने मिले और मनाने के पल भी सुहाने मिले रूठने के रूठने के हजारों बहाने मिले और मनाने के पल भी सुहाने मिले नैन जाने सदा नैन की प्रीत को जिया भर भर निहारे तुम्हारे नयन झुके कारे करारे शरारे नयन और होली के रंग और रंग की जो मस्ती है वो हमारे जीवन में कैसे उतरती है चूम लूं रंग से मैं तेरे गाल को छू के देखू जरा रेशमी बाल को चूम लूं चुमलू रंग से मैं तेरे गाल को छूके देखूं जरा रेशमी बाल को ये कलाई तेरी डाल कचनार की खिले कंचन कमल से कुआ नयन खिले कंचन कमल से कुआ नयन और आखिरी बंद है इस गीत का प्रेम में जब तक सात्विकता नहीं है तब तक वो प्रेम शरीर पे है लेकिन जिस दिन वो प्रेम शरीर से उतर के आत्मा पे हो जाता है शायद वो विराट स्वरूप ले लेता है वो कैसे मंदिरों सी लगी ये लगन प्रीत की भावना कुछ नहीं हार या जीत की मंदिरों सी मंदिरों सी लगी ये लगन प्रीत की भावना कुछ नहीं हार या जीत की रात उजली मिली भीग कर पूर्णिमा चंद्रमा की चमक में दो तारे नयन चंद्रमा की चमक में दो तारे नयन जैसे सागर में दो तेरती मछली या प्यासे प्यासे प्यासे प्यासे मेरे मछुआ नयन झुके कारे करारे शरारे नयन और आज मेरा मन कर रहा है अगर आप आज्ञा दे तो मैं चलते चलते एक कविता अपनी आप तक सुना के जाना श्वागे चाहता हूँ ये कविता है दीवा स्वप्न दीवा स्वप्न यानी दिन के सपने अच्छा। दिन के वो सपने जो हम खुली आँखों से देखते हैं ये सपने किशोर उम्र के सपने हैं, कच्ची उम्र के सपने जब नई नई जिंदगी हमारे सामने खड़ी होती है तब पहली बार जीवन में प्रेम आप दस्तक देता है तो उस दौर की कविताएं जरा इसको किशोर मन से सुनिएगा आपको भी अच्छा लगेगा स्वागत शबनम से भीगे फूलों पर किरणों की दस्तक होती है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 जब दिन बंजारे होते हैं रातें कस्तूरी हिरणी सी जब गांव की सौंधी मिट्टी में कुछ शीश महल बन जाते हैं हम खोए खोए रहते हैं कस्बे के उन स्कूलों में हम खोए खोए रहते हैं कस्बे के उन स्कूलों में और शिक्षा के उपदेश जिन दिनों असर नहीं दिखलाते हैं जब हिंदी वाले शर्मा जी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं जब पीछे वाली खिड़की से हम भाग खड़े हो जाते हैं जब कान मरोड़े जाते हैं आंखों से गिरते मोती है ये नहीं ऐसे होते हैं ये उम्र ही ऐसी होती है wow. ये बात है ऐसे मौसम की जब रोज पतंगे उड़ती थी ये बात है ऐसे मौसम की जब रोज पतंगे उड़ती थी हम दौड़ के छत पे जाते थे शब्दों से पेच लड़ाते थे जब दिल पर लिखकर अफसाना एक नजर दीवानी होती है दीवा सपनों के दुनिया की लो शुरू कहानी होती है हम कभी निठल्ले आवारा गलियों में घुमा करते हैं हम कभी निठल्ले आवारा गलियों में घुमा करते हैं हम जब भी पुस्तक पढ़ते हैं कोई चेहरा सामने होता है आंखों में सपने रहते हैं यादों की घंटी बजती है एक आग भड़कती रहती है एक मोम पिघलता रहता है इन उठती गिरती सासों में लावासा जलता रहता है इन उठती गिरती सांसों में लावासा जलता रहता है कुछ इन्ही दिनों कुछ इन्हीं दिनों की लिखी हुई कविताएं पागल होती है ये दिन ही ऐसे होते हैं ये उम्र ही ऐसी होती है और वो दस्तक कैसे होती है कि वो लिखकर नाम हथेली पर क्लासों में चुमा करती है तुम बिल्कुल बुद्धू लड़के हो कानों में मेरे कहती है कच्चे रेशम सी एक लड़की सच्चे रेशम सी वो लड़की अनछुए फूल सी तितली सी मासूम नासमझ पगली सी अन ब्याहे मेरे ख्वाबों में आकर दस्तक दे जाती है एक रोज कुआरे आंगन में नंगे पाओ आ जाती है एक रोज कुआरे आंगन में नंगे पाओ आ जाती है पिछली गर्मी की छुट्टी में ये घटना भी घट जाती है मेरी गणित की कॉपी में इक चिट्ठी वो रख जाती है लिखती है लिखती है कवि जी तुम हरदम कैसी दुनिया में रहते हो कुछ खोए खोए पगले से कुछ दीवाने से लगते हो तुम क्या जानो तुम क्या, क्या जानो कोई लड़की रातों में उठकर रोती है ये दिन ही ऐसे होते हैं ये उम्र ही <laughs> ऐसी होती है और इस कविता की आखिरी पंक्तियाँ कि पर समय परिंदा क्या जाने दिल की भाषा क्या होती पर समय परिंदा क्या जाने दिल की भाषा क्या होती है ये बिन पंखों का पंछी एक दिन दूर देश उड़ जाता है टूटे सपनों की खिड़की में यादों के खत रख जाता है हम पागल प्रेमी बंजारे कवि हैं कविताएं लिखते हैं हम पागल प्रेमी बंजारे कवि हैं कविताएं लिखते हैं मंचों मंचों पर गाते हैं शब्दों से रात जगाते हैं नहीं शब्दों के सौदागर हम पर अर्थों में बिक जाते हैं और जैसा जीवन जीते हैं वैसी कविता लिख जाते हैं oatmeal. और जैसा जीवन जीते हैं वैसी कविता लिख जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद की लोगो को आप उस दिन के सपने में ले गए और यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत और गीत के बाद होंगे दरगम इस कार्यक्रम में आपके साथ हम और राव आजाद शत्रु जी कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझ से मुखातिब है एक हुन परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है एक परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है सीखी है तुमसे फूलने हंसने की हर अदा सीखी हवा हवान तुमसे ही चलने की हर अदा आई ना तुमको देख के हैरान हो गया एक बेजुबान तुम से पशेमान हो गया कितनी भी तारीफ करूँ रुकती नहीं जुबान रुकती नहीं जुबान कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे से मुखातिब है एक हुसन परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है एक हुसन परी दिल में है ये मुखातिब है हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलशता पड़ जाए तुम पे धूप तो तो मखमल पे तुम चलो तो छिले पाम गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुब रुकती नहीं जुब शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है एक हुसन परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है एक हुसन परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है नमस्कार आप सभी का दिल से फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में और इनका नाम सुन के मेरे को थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है आजाद शत्रु जी का नाम सुन के मुझे लगता है कि इनको इनकी सुनेंगे आजाद शत्रु जरा एक ऐतिहासिक पात्र है तो मैं चाहूंगा कि वो अपने नाम के भी कुछ अंदाज को इस तरह पेश करे ताकि लोग समझ जाए की ये भी कोई नाम है और इसके पीछे भी कोई बड़ा काम छुपा हुआ है दरअसल अजात शत्रु का अर्थ होता है जो शत्रु पे नहीं शत्रुता पे विजय प्राप्त करता है। क्या बात है क्या क्या बात शत्रु पे नहीं शत्रुता <laughs> पे विजय प्राप्त करना एक ऐतिहासिक पात्र अजात शत्रु हुआ है मगध का वैशाली की नगर आपने पढ़ा हो तो <laughs> लेकिन मुझे मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं कि तुमने अपना नाम गलत रख लिया तुम्हे अपना नाम अजात शत्रु नहीं रखना चाहिए था तुम्हे अपना नाम हजार शत्रु रख लिया खैर ये बात अपनी मस्ती की हुई देखिए जो आपने कहा है मैं उसी पे आता हूँ देखिए रमेश जी, जी जीवन में दो चीजें दो रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं जी जी। एक आपके पिता और एक आपकी माँ मा। जिसने अपने माँ और अपने पिता की सेवा कर ली उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है कहीं ईश्वर के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है साक्षात जिंदा ईश्वर अगर कोई है इस पूरी दुनिया में सृष्टि में जो आपके भीतर चराचर बोल रहा है आप अपने माँ पिता की वजह से तो मैंने इसपे कुछ पंक्तियाँ लिखी है वो पंक्तियाँ मेरा भंवर में डोलती कश्ती का सहारा है पिता भंवर में डोलती कश्ती का, का सहारा है, है पिता, पिता। माँ समंदर है समंदर का किनारा है पिता माँ समंदर है समंदर, समंदर का किनारा है पिता हौसला चाहत मोहब्बत चंद सपने ख्वाहिशें हौसला चाहत मोहब्बत चंद सपने, सपने ख्वाहिशें माँ जो हारी जीत कर भी बाजी हारा है पिता माँ मा जो हारी <laughs> जीत कर भी बाजी हारा है पिता और एक शेर बतौर खास आपको कि जन्म से अंधे भिखारी ने कहा फुटपाथ पर जन्म से अंधे भिखारी <laughs> ने कहा फुटपाथ पर माँ है मेरी आंख आँखों का नजारा है पिता वाँ। क्या माँ मा है।, मा है मेरी आंख आँखों का नजारा है पिता और एक बच्चा छत पे अक्सर सोचता है रात को एक बच्चा छत पे अक्सर सोचता है रात को चांद सी माँ है गगन में और सितारा है पिता चांद सी माँ है गगन में और भार। सितारा है पिता भंवर में डोलती कश्ती का सहारा है पिता माँ समंदर है समंदर का किनारा है पिता रात को हम जब हारमोनी हॉल में वहाँ ऊपर थे माउंट आबू पे तो वहाँ पे गजल गायक आए थे अर्जुन जी उन्होंने गजल गाई थी और वो गजल थी जगजीत सिंह की ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो आ, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस गजल को लिखा किसने इसको लिखा सुदर्शन फाकीर ने जिस सुदर्शन फाकीर को शायद हम याद नहीं करें, नहीं करें। तो हम भूल जाएंगे कि इसी गजल ने जगजीत सिंह को जगजीत सिंह बनाया बना था।, था दो बार दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरी उनसे मुलाकात हुई जगजीत सिंह जी से जी। और उस अंतरंग मुलाकात में मैंने उसको कुछ पंक्तियां सुनाई थी की आप ही की बचपन में इस गजल को सुन करके मैंने एक गीत लिखा वो गीत में आप तक पहुंचा स्वागत स्वागत कि मारा टूटा फूटा गामड़ारी मुड़ी मूड़ी गलिया ने गलियां टोलियां कदी गुल्ली डंडा खेले कदिटिया कबड्डी कदी चांद चढ़ चढ़ पतंगा उड़ावे के चौतर पे फद के नाच सुबे शाम है यो फूंदीरे फटा गजो गाम तारो गाम है टूटा फूटा गाम मुड़ी मुड़ी गली ने गलियां टाबरारी छोटी छोटी टोलियाम घर में खूंटा सुबंधी गाये रंभावे नवी बेटारी बहु आने रज को खिलावे की खीच-खीच पल्लू टाबर रोटी साग मांगे और गोधूली वेला में माता दीपक जलावे के माजे ठामड़ा ने पूरा करे सब काम है यो आंग पीपड़ी रो ग था रो ग है टूटा फूटा गामड़ारी मुड़ी मूडी गली ने गलिया में टाबरारी छोटी छोटी टोलियाम कोई झाटणिया तो बोले कदी लठ मार बोली ने टोली पकड़ नाच बतावे आख्याल उगा भज राम राम है यो भोड़ा बाड़ा भग तारो गाम दारो गाम है टूटा बूटा गाम डारी मुड़ी मुड़ी गली ने गलिया में टाबरारी छोटी छोटी टोलिया और रमेश जी एक चित्र मेरे दिमाग में था <laughs> इस चित्र को लेके मैंने पूरे गीत को लिखा क्या बात? वो चित्र जो मेरे दिमाग पे था वो इन पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूँ स्वागत है खिड़की सुपरो टुकड़ो जो आवे है भोड़ो भाड़ो राम वण पकड़ वजावे है खिड़की शू धूप रो टुकड़ो जो आवे है भोड़ो भाड़ो राम वण पकड़ वजावे हाथ में नी आवे मुट्ठी खाली रही जावे तो जाने सारो दुखड़ो प्यारी माँ ने सुनावे हेम के कोई कान्यो मान्यो कुर्र करे आने मारे कान में क्यों छोरा छा बोरा भर उड़ो थारो गाम है टूटा फूटा गाम अड़ारी मुड़ी मुड़ी गली ने गली छोटी छोटी डोलिया और गीत की आखिरी पंक्तियाँ आप सभी रेडियो मधुबन के प्यारे श्रोताओं को और आप सबको समर्पित कर रहा हूँ के लाल पीड़ा लो गड़ा में भीलणी जो आवे है भर बोर टोपला में गलिया मिलावे लावे है, छोरा छोरी टगीवे माला में भर चाव सुखावे तो कोई, केक तो कोई खावे मीठा आम है खड़ बूजा वालो गारो गाम, गाम है टूटा फूटा गामी मुड़ी मुड़ी गल ने गलिया में टाबरारी छोटी छोटी टोलिया कदी गुल्ली डंडा खेले कदी भमरा घुमा कदी ने ने फोड़ फोड़ बतावे कि कबड्डी पकड़ा बाटी ने खेले छुपा छुपी कदी चांदने पे चढ़ चढ़ पतंगा उड़ावे के चोतरे पे फद के ने नाचे सुबह शाम है यो फूंदीरे फटा गजो गामदारो गाम, गाम है आप सभी लोग बहुत ही आनंदमय हो गए होंगे इस गीत के ज़रिए और ये अपनी भाषा में मारवाड़ी भाषा में उन्होंने सुना ये बहुत ही अलग अंदाज था और मुझे लगता है सरगम ईश्शों में हमने ये पहली बार मारवाड़ी गीतों का जो है एक नया रुख जो है हमारे साथ आपने जोड़ दिया राव जी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया करता हूँ राव आजाद शत्रु जी को सुना लेकिन अभी लेते हैं सरगम चौदहवी रात का चांद कुछ थकी थकी सी आधी अधूरी सातों के बेनाम से मोड़ एक शाम की फूली हुई सुरख व सुनहरी शफ़ यह सब उस शायर का सरमाया जो बूँद बूंद पिघलती रात अपनी ओक में भरता रहता है कुछ सुनहरी सी चाँद की बूंदें कुछ सब्ज़ रात के पत्ते जो हतीली में पड़ते हैं और सूख जाते हैं एड़ियों पे ऊँचक उचक के शायर चाँद को छूने की कोशिश कर रहा था कि रात बुझ गई खत्म हो गया और वो जो शायर था ना मोशे वो जो शायर था जमा करता था चांद के ने च में कच्चे पैसे लम्हे चुनता था वो जो शायर था अबी वो जी स रात को कोहनियों गिर के मर गया है वो लोग कहते हैं खुदकुशी की है वो जो शाय था वो जो शाह नमस्कार आप सभी का दिल से फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में मैं फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा राव शत्रु जी को मधुबन के प्यारे श्रोताओ साधक जब अलग जगाता है प्रतिमाएं बोला करती है साधक, साधक जब अलग, अलग जगाता है, है प्रतिमाएं बोला करती है सब तक पे अंगुली धरते ही पाषाण शिलाएँ ढहती है।, है तो मौसम कितना ही क्रूर बने नदियों का पानी जम जाए ज्वालामुखियों से आग गिरे तपता सूरज भी थम जाए आराधक दीप सजोए तो हिम शिखा पिघलने लगती है साधब जो अलग जगाता है प्रतिमाएं बोला करती है बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं आप सबको आखिर में चार पंक्तियों से मैं आपको विदाई लेता हूं। आपसे इस आज्ञा के साथ की ये मोहब्बत आपकी और मेरी बनी रहेगी एक शहीद जब विदा होता है तो वो क्या छोड़ के जाता है शहीद की विदाई शहीद क्या छोड़ के गया माँ की गोद छोड़ी छोड़ी बही की राखी आज रोशनी का साथ ही पतंगा छोड़ गया है माँ की गोद छोड़ी शहीद की विदाई शहीद क्या छोड़ के जा रहा है माँ की गोद छोड़ी छोड़ी बहिना की राखी आज रोशनी का साथ ही पतंगा छोड़ गया है छोड़ गया अपने सुहागिन की सोनी मांग गोद में अबोध शिशु नंगा छोड़ गया है गोद में अबोध शिशु नंगा छोड़ गया है देशवासियों के नाम देश प्रेम के लिए ही केसरिया श्वेत हरी गंगा छोड़ गया है चक्रधारी चक्र सी चमकदार तेज आंखें आंखें हैं या आंखों में तिरंगा छोड़ गया है आंखें हैं या आंखों में तिरंगा छोड़ गया है बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद आपने मुझे समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ जुड़ने का और आपके इन विशेष कविताओं को सुनने का बहुत ही आनंद आया आपने हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी कविताएं बहुत सारी वैरायटी में आपने सुनाया और लोगों को आप उस दिन के सपने में ले गए और फिर जाते जाते आप उस आजाद पंची के बारे में भी बता दिया जिसमें हम अपने आँखों में तिरंगा देख पाते हैं और चाहेंगे हम बार बार जब भी आपके साथ मुलाकात होगी तो चंद इस तरह की कविताओं को हम सुनेंगे ही और फिर से एकता है दिल से बहुत धन्यवाद राव अजाद शत्रुजी को शुक्रिया है यादों पर बसर करते हैं खुश रहो पहले वतन सफर करते हैं राहत रहते हैं यादों पे पसंद करते हैं खुश रहो अहल वतन ओ हम तो सफर करते हैं हाँ चल करते हैं